वेदान दर्शन की इक्यानवेवी कक्षा वेदान दर्शन के तृतीय अध्याय का चौथा पाद चल रहा है चौथे पाद में प्रथम दो सूत्र हमने पीछे देखे थे जिसमें प्रसंग है बादराण व्यास जी के मत में कि पीछे जो ये उपासना के बारे में वर्णन आया उससे मुक्ति की प्राप्ति होती है पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि होती है उसे पुरुषार्थ कहते हैं उसकी सिद्धि होती है और उसके लिए शब्द प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं वहां जो फल लिखा गया है वो साक्षात प्राप्त होता है इसके भिन्न दूसरा मत जैमिनी जी का दूसरे सूत्र में बताया गया जैमिनी जी के नाम से कि विभिन्न कर्मों के साथ में जो फल कथन होता है जिसको यहां पर पुरुषार्थवाद कहा गया पुरुषार्थ प्रथम सूत्र में था पुरुष का प्रयोजन यहां कहा क्या है पुरुषार्थवाद एक अर्थ और एक अर्थवाद तो अर्थवाद वाला शब्द यहां ही रहा है उसके आगे एक विशेषण लगा दिया कि पुरुषार्थवाद पुरुष से संबंधित एक अर्थवाद पुरुष को उससे क्या मिलने वाला है तो शेष होने से यह पुरुषार्थवाद है पुरुषार्थवाद है शेष होने से इसमें कर्म में सहायक होता है और ये केवल अर्थवाद है प्रशंसा मात्र है वास्तव में वैसा नहीं होता है कुछ जगह पे जहां पर इन्होंने कुछ वर्णन किया इसलिए सब कर्मों के फल स्वतंत्र हैं साक्षात हैं कर्म किया है और वो फल होते ही हैं ऐसा सब जगह नहीं मानना चाहिए ये दूसरे सूत्र में इन्होंने बात रखी और जो पीछे का भी हमने कुछ देखा था तृतीय पाठ के अंत का तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ आचार्य जी पृष्ठ संख्या 209 सूत्र संख्या चतुर्थ पाद का दूसरा इसमें आचार्य जी जैमिनी जी का जो मत है वो मत भादराय जी का जो मत को दृढ़ करने के लिए है या पूर्व पक्ष के रूप में स्थापित करना हाँ। ये पूर्व पक्ष के रूप में रखा गया है क्योंकि इनका समाधान आगे आठवें सूत्र में करेंगे एक दूसरे सूत्र से लेकर सातवें सूत्र तक ये सब पूर्व पक्ष की तरफ से हैं इतना भी ऐसा पूर्व पक्ष नहीं है कि ये बिल्कुल गलत है एक दृष्टि से वो ठीक ही लगेगा कथन हमारे को लेकिन इस सबका समाधान या खंडन आगे आठवें सूत्र से किया गया क्रमशः एक पीछे प्रसंग आया था जहां उन्होंने कहा था कि ये प्रश्न है आक्षेप है तो उसका समाधान क्रमशः आता है और उद्धृत किया था आगे ये देखो वहां पर भी व्यास जी का व्यवहार देखा जाता है वो ये प्रसंग उन्होंने उद्धृत किया था पीछे हमारे भाषा में आया था ब्रह्मणि जी ने लिखा था वो प्रसंग है तो एक एक करके ये सूत्र आएंगे आक्षेप के पूर्व पक्षी के और उनका एक एक करके उत्तर है फिर आगे क्रमशः पाँच के पाठ में देखेंगे तो ये व्यास जी की यानी बादरायण की पुष्टि में ऐसा ऐसा नहीं है ये उससे भिन्न बात है यह व्यास जी का तो स्पष्ट मत आ गया है कि इसका पुरुष का प्रयोजन सिद्ध होता है इससे उपासना से और इससे इसकी महत्ता है आचार्य जी दूसरे सूत्र में जो अर्थवाद की बात आई है अर्थवाद, अर्थवाद की हाँ हम अर्थसंग्रह पढ़ते समय भी अर्थवाद के बारे में आया था तो जो जो अर्थवाद उसमें भी दिखाया गया है तो जहां पर भी अर्थवाद आया है जहां पर भी इस तरह के शब्द आते हैं जो कि अर्थवाद के लिए हैं, स्वर्ग का स्वर्ग की कामना वाला हवन करे इस तरह से जितने भी आया है तो क्या उन सबको हम केवल उसमें तत्पर करने के लिए ही इस तरह से माने या कुछ सही भी है देखिए जितना फल का कथन है वो कर्म में प्रेरित करने के लिए तो होता ही है इसमें कोई दोहरा नहीं और जो फल का कथन है वो वास्तविक भी हो सकता है और अवास्तविक भी हो सकता है वास्तविक हो सकता है मतलब उस तरह के फल की प्राप्ति होती है अवास्तविक का मतलब हुआ वो केवल प्रेरणा के लिए है वास्तव में वैसा नहीं होता है तो दोनों ही तरह से मिलते हैं हम एक उत्तर नहीं दे सकते इसमें कि जहां जहां ये फल का कथन है ये मात्र अर्थवाद है वास्तव में वो फल नहीं होता है और यह भी नहीं कह सकते कि जो जो लिखा है वो वास्तव में होता ही है अर्थवाद होता ही नहीं है वास्तव में सत्य ही होता है ऐसा भी नहीं कह सकते तो अर्थवाद भी रूप में कथन होता है वो प्ररोचना के लिए होता है रुचि के लिए होता है कर्म में प्रवृत्ति के लिए होता है और निंदा रूप में भी अर्थवाद होता है उस कर्म से हटाने के लिए उसकी बहुत बड़ी हानियां बताई जाती हैं ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हानि होगी इत्यादि तो व्यक्ति उससे हट जाता है हटे बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण कथन लोक में भी बहुत जगह होता है सामान्य प्रवचनों में भी और में भी जब वो कहने लगते हैं तो बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण कथन करते हैं और उस किसी चीज की प्रशंसा करते हैं तो इतनी करते हैं जैसे कि ऐसा हो ही जाएगा बिल्कुल प्रशंसा बहुत ज्यादा करते हैं जबकि वास्तव में वैसा नहीं होता है यथार्थ में नहीं होता है तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण कथन होते हैं एग्जरेशन होते हैं अतिशयोक्ति अर्थवाद होता है ठीक है और कोई तो आगे देखिए तीसरा सूत्र इसकी भूमिका यथा य इति साम्य मात्र कथन एव या कथन इव यहाँ पर तो कथने कथन लिखा हुआ है तो कथन इव होना चाहिए लेकिन संशोधन करें तो कथन नेषत्व सिद्धति अभी तो अभी तो करके आगे कहा गया तो पिछले सूत्र में इति यथा इति जैमिनी व अन्येश जो सूत्र में कहा गया उसको उद्धत किया है कि यथा अन्यषु जैसा कि अन्यों में होता है जब अन्यों में होता है यह कहा जाता है इससे क्या होता है साम्य का कथन होता है जैसा वहां वैसा यहां अन्यों में भी ऐसा होता है मतलब यहां भी ऐसा होता है साम्य का कथन किया जा रहा है तो उसके लिए कहा कि साम्य कथन मात्र कथन इवर शेषत्व सिद्ध इससे ही उसका शेषत्व सिद्ध हो जाता है जो पीछे कहा उतने मात्र से शेषत्व सिद्ध हो जाता है लेकिन फिर भी इसकी पुष्टि के लिए और भी सूत्र कहे जा रहे हैं तीसरे सूत्र में कहा आचार दर्शना, आचरण के देखे जाने से अब यहां पर प्रसंग इस तरह से चलेगा कि एक तरफ कर्मकांड है एक तरफ ब्रह्म विद्या है अध्यात्म विद्या तो कौन किसका शेष है अभी तक जो पीछे आया और ये जो इन्होंने अन्य शुति कर्मकांड से जोड़ करके कहा उससे यूं लग रहा है कि अध्यात्म विद्या कर्म का अंग है कर्मकांड का अंग है जो दूसरे सूत्र में जिस तरह से प्रतिपादित किया गया अध्यात्म विद्या कर्मकांड का अंग है मुख्य कर्मकांड हो गया फिर उसी स्थिति में अध्यात्म विद्या ही सब कुछ होती तो फिर कर्मकांड नहीं किया जाता ऐसा तात्पर्य लेते हुए उन्होंने कहा आचार के देखे जाने से आचरण के देखे जाने से शास्त्र में कुछ ऐसी घटनाएं वचन मिलते हैं जिसमें उन लोगों का आचरण अलग तरह से देखा जा रहा है उसको उदृत करने देखिए तद विषय व्यवहार दर्शनाथ आचार मतलब व्यवहार के देखे जाने से तद्यथा उदाहरण दे रहे हैं का दक्षिण जनक राजा थे विधेय राजा थे उनकी अध्यात्म की बड़ी प्रशंसा कही जाती है कितने निर्लिप्त थे निर्लिप्त होते हुए राज्य कर रहे थे निष्काम भाव से राग द्वेश से ऊपर उठ, उठ करके तो जनक जो विदेह थे वैदेह थे उन्होंने बहुत दक्षिणा वाले याग को किया जिसमें बहुत दक्षिणा थी लोगों को बहुत दिया गया यानी उसके लिए बहुत खर्च किया तो ये क्या बता रहे हैं कि जनको ही वैदेह है खलु उपासना विद्याम निष्णातः जनक वैद्य तो अध्यात्म विद्या में बड़े कुशल थे उपासना विद्या में स यज्ञ कर्मानुष्ठान पर लेकिन फिर भी वो यज्ञ कर्म के अनुष्ठान में तत्पर देखे गए क्यों देखे गए जब अध्यात्म विद्या ही अगर इतनी ऊंची होती तो फिर कर्मकांड क्यों कर रहे थे वो आवश्यकता नहीं थी अध्यात्म विद्या से ही सब कुछ हो ही रहा था उनको मुक्ति की प्राप्ति हो ही रही थी तो कर्मकांड क्यों कर रहे थे वो तो इससे पता लगता है कि मात्र अध्यात्म विद्या से उपासना विद्या से काम नहीं चलेगा ये कर्मकांड करना होगा ये परोपकार के काम करने होंगे तस्य उपासना विद्या तत्कर्मांगत्व भजते तस्य मतलब उस जनक की उपासना विद्या उस कर्म उसके कर्म का ये जो यज्ञ रूप कर्म है उसके अंगत्व को प्राप्त करती है यानी कर्म यज्ञ तो प्रधान हो गया और उसकी उपासना विद्या गौण हो गई इसकी उसके साथ अंगत्व को प्राप्त हो गई ये एक व्यवहार देखा गया आचरण देख आचार देखा गया शास्त्र में दूसरा तथा यक्षमाण वही भगवंतो अहम अस्मी कि मैं यजन करने वाला हूं भविष्य में वहां पर विद्वानों को महाश्रोत्रियों को संबोधित करते हुए अश्वपति ने यह बात रखी थी अश्वपति के पास जो कल भी चर्चा आ रही थी अशुपति के पास ये वैश्वानर विद्या को सीखने के लिए गए थे अश्वपति वैश्वानर विद्या को कर रहा है यानी अध्यात्म विद्या थी वो प्रसिद्ध हो रहा था वो और ये जो ब्राह्मण गए थे छ ये भी महाश्रोत्रिये लिखे हुए थे ये भी साधक थे साधु संतों की तरह रहते राजा नहीं थे लेकिन अश्वपति तो राजा था और साधना वो भी कर रहा था और इनसे ऊंची साधना चल रही थी उसकी ये उसके पास में पहुंचे तो जब वहां पहुंचे कुछ बातचीत हो रही थी तब अश्वपति ने ये वचन कहा था कि यक्ष मानो वही भगवान तो अहम अस्मी मैं आगे एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाला हूं तो यदि अध्यात्म विद्या से ही सब कुछ हो रहा होता तो उसको ये इतने बड़े यज्ञ करने की क्या आवश्यकता थी लेकिन वो भी कह रहा है कि मैं आगे एक बड़ा यज्ञ करने वाला हूं तस्मात उपासना विद्याम अभिष्टम यज्ञ कर्मा ये इसलिए उपासना विद्या में यज्ञ कर्म करना आवश्यक है जनक और अशुपति ये दो उदाहरण व्यवहार देख लिए केवल अध्यात्म विद्या से बात नहीं चलेगी ये एक पक्ष है ये अभी उत्तर तो आगे समाधान आएगा और ये प्रश्न उठता रहता है ना बहुत बार कि भाई जो गृहस्थी है वो ये यज्ञ करते रहेंगे सकाम कर्म है इस तरह के अध्यात्म विद्या में चले गए तो अब इज्जत कर्मों से उसकी अरुचि हो जाती है ये क्या कर्मकांड में रखा हुआ है छोड़ो इसको लेकिन ये लोग कर रहे थे जबकि अध्यात्म विद्या में के प्रसिद्ध व्यक्ति थे ऊंचे लोग थे तब भी ये इन कर्मकांडों को कर रहे थे अगला सूत्र चौथा तत्श्रुते है तो ये सब पूर्व पक्षी के चल रहे हैं अभी वो कह रहे हैं कि इसकी श्रुति भी मिलती है क्या कि ये जो ब्रह्म विद्या है ये जो ज्ञान है विद्या मतलब ज्ञान ब्रह्म विद्या मतलब ये ज्ञान ये ज्ञान कर्म का अंग है अंग है मतलब गौण है इसकी श्रुति भी मिलती है वचन भी मिलता है क्या मिलता है पाश्च्य बताया विद्यायाह कर्मांगत्व प्रदर्शिका श्रुतिरपी अस्ती विद्या के कर्म का अंगत्व तो बताने वाली श्रुति शास्त्र का वचन भी मिल रहा है विद्या कर्म का अंग है तो वचन छांदों के कदिया यदेव विद्या करोती श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर वत्तरम बोति जो विद्या तो से युक्त होकर करता है विद्या के साथ करता है विद्या या करोती श्रद्धा या श्रद्धा से करता है श्रद्धा के साथ करता है उपनिषदा उपनिषद के साथ या उपनिषद के द्वारा करता है उपनिषद का मतलब होगा योग से या आत्मीयता से किसी कार्य को कर रहा है निकटता से उपनिषद पास में बैठना आत्मीयता का द्योतक है तदेव वीरवत्तरम भवती वो बहुत अधिक बलवान कर्म बन जाता है श्रेष्ठ कर्म बन जाता है अधिक फल देने वाला बन जाता है अगर ये नहीं हो तो विद्या श्रद्धा उपनिषद नहीं हो तो वो कर्म बलवान नहीं बनेगा हल्का रहेगा वो कर्म तो इस वचन से क्या सिद्ध हुआ कि करोति इति क्रियास्तु तो, करोति इति क्रियायास्तु अंगभूता विद्या अत्र स्पष्ट थे श्रुति इस श्रुति वचन से छांदोग्य के वचन से यह स्पष्ट होता है कि विद्या यहां पर करोति क्रिया की अंगभूत भूत है क्योंकि यहां क्या लिखा यदेव विद्याया करोति यदेव विद्याया करोति जो विद्या के द्वारा विद्या के साथ करता है तो करता है मतलब ये तो कर्म का प्रतीक हो गया करोति और विद्या एक सहायक के रूप में यहां पर आ गई तो विद्या अंगभूत हो गई और करना प्रधान है यहां करने के लिए विद्या है विद्या के लिए कर्म नहीं है ये जो कर्म किया जा रहा है उसके लिए विद्या है इसलिए विद्या अंग भूत हो गई तो बोले देखो श्रुति भी ऐसा कह रही है आगे अत्र उच्चते इसी विषय में एक और हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है पांचवा सूत्र समन्वरम्भात तो समन्वरम्भ समारंभ इस वचन के कहे गए होने से भी क्या है तो विद्या कर्मणों समन्वरम्भम फलाय संयुक्त आरंभकत्व प्रतिपादित विद्या और कर्म का समारंभ एक साथ मिलकर के जाना किसके लिए फल के लिए संयुक्त आरंभकत्व ये दोनों फल को देने वाले हैं इसका प्रतिपादन हमारे को शास्त्र में मिलता है तो ये बृहदारण्य का वचन है तम विद्या कर्मणि समन्वय उसको पीछे वर्णन है कि जो ऐसे ऐसे ऐसे करता है आध्यात्मिक दृष्टि से फिर पुनर्जन्म की बात है वहां पर आगे चल करके कि उसको विद्या और कर्म ये समन्वय अभ है उसके साथ साथ जाते हैं जीवात्मा जब मरता है दूसरे शरीर में जाता है तो उसके साथ दो चीजें जाती हैं विद्या और कर्म विद्या कर्मणि ही समन्वय हैं हालांकि उसके आगे भी लिखा है पूर्व प्रज्ञाचा पिछली जो प्रज्ञा यानी संस्कार है वो भी साथ में जाते हैं तो ज्ञान जाता है कर्म जाता है और पूर्व के भी जो संस्कार है वो भी जाते हैं इत्यादि वो वहां पर कथन है तो यहां विद्या और कर्म दोनों जा रहे हैं और उससे फल होने वाला है तो इस आधार पे ये कह रहे हैं कहना चाह रहे हैं कि विद्या इस रूप से बड़ी नहीं है साथ साथ जाती है विद्या कर्म का अंग बनी हुई है सीधे सीधे अंग नहीं पता लगता लेकिन उसके साथ जा रही है ये कर्म के जैसी है कर्म से कुछ बड़ी नहीं है ये विद्या आगे छठा सूत्र तदवतो विधानात जो विद्या वाले हैं उनको कर्म का विधान मिलने से शास्त्र में कर्म का विधान कहा गया किनके लिए जो विद्या वाले हैं जो विद्या वाले नहीं है उनको कर्म का विधान नहीं होगा जो जानते हैं वाहन चलाना वायुयान चलाना जिनके पास उससे संबंधित विद्या है कंप्यूटर चलाना लैपटॉप चलाना जिनके पास उसका ज्ञान है विद्या है उन्हीं को उस कर्म को करने का अधिकार होता है शल्य क्रिया है और भी जो कुछ है जिसके पास ज्ञान है उसी को कर्म करने का अधिकार होता है तो उसके लिए तद्वतो विधाना विद्या वाले को ही कर्म करने का विधान होने से शास्त्र में भाष्य विद्यावतो जनस्य कर्म विधाना विद्या वाले मनुष्य का कर्म का विधान देखे जाने से कर्मांगत्व विद्याते विद्या कर्म का अंग है ये प्रतीत होता है तद्य शास्त्र में तो वचन दिया इन्होंने छंदोग्य का आचार्य कुलात् वेदम अधित्य समावर्तन की बात है शिष्य पूरे अपना अध्ययन करके तो आचार्य के कुल से यानी गुरु कुल से वेदम अधित्य वेद को पढ़ करके यथा विधानम कर्म अतिशेषे न अभि समावृत्य जैसा विधान किया गया है वैसा गुरु से संबंधित कर्म को पूरा करके मतलब दक्षिणा आदि देके या जो भी कुछ करना होता है वो करके गुरोह कर्म अतिशेषे न कुछ बच ना जाए ऐसा अतिशेष है ना बचा हुआ नहीं हो यानी पूरी तरह करके वहां से समावृत्य अभिस लौट करके कुटुंबे अपने घर में जो उसका परिवार है वहां के शुच् देश शुद्ध स्थान पर स्वाध्याय अधियान स्वाध्याय को करता हुआ फिर आगे और बहुत सारी चीजें हैं और उसके अंत में आता है ब्रह्मलोकम अभिसंपत्त थे ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ये, करता ये करता हुआ ये करता हुआ ये करता हुआ तो इस वचन के आधार पर यह कहना चाह रहे हैं कि अत्र विद्या प्राप्त अनंतरम कर्माधिकार विधानात पहले विद्या की प्राप्ति की गुरुकुल में और उसके बाद उसको इन कर्मों का विधान मिला अधिकार मिला कि आप ये ये चीजें कर सकते हैं कर्मांगत्तो विद्याया या स्पष्टम भवती विद्या का कर्मांगत्व यहां पर स्पष्ट प्रतीत होता है ठीक है सातवां सूत्र बोले कि नियम आच नियम के कारण भी बोले कर्म के लिए नियम किया गया है नियम क्या कि? करना ही है आपको इस नियम से भी पता लगता है कि विद्या कर्म का अंग है तो वचन क्या है कुरवन ने वे कर्माणी जिजी समा कर्म करते हुए ही एव इह, ये जो एव शब्द आया ये नियम कर रहा है कर्म करते हुए ही सौ वर्ष तक जीतने की इच्छा करे मृत्यु पर्यंत कर्म करता रहे यजुर्वेद ईशोपनिषद दूसरा तपथ ब्राह्मण का वचन दिया एत वही जरा मरियम सत्रम यद होत्रम। ये जो अग्नि होत्र है ये कैसे एक सत्र है सत्र का मतलब एक विशेष प्रकार के जो याग होते हैं तो जैसे कर्मकांड के अंदर आते हैं उसमें एक तो होते हैं एकाह एक दिन में होते हैं अहीन बोलते हैं नहीं नहीं सत्र जो होते हैं वो बारह या बारह दिन से अधिक के होते हैं एक अहीन और सत्र तीन चीजें होती है ना तो एक दिन वाले अहीन दो से लेकर के बारह तक के और सत्र बारह या बारह से अधिक वाले यानी जो लंबे चलते हैं तो ये जो अग्निहोत्र है ये एक सत्र है यानी लंबा चलने वाला है और कैसा है ये जरा मरियम वृद्धावस्था और मृत्यु बस जहां पर क्षीणता हो जाती है करना ही संभव नहीं है वहां तक असमर्थ होने तक या मृत्यु तक ये किया जाता है तो जरा मर यह सत्र है यह अग्निहोत्र लगातार करना है इसके लिए कोई अपवाद नहीं दिया गया ये तो करना ही है नियम आ गया यहाँ पर यावत जीवनम यावत आयुषम कर्मानुष्ठान नियम प्रदर्शनात् तो पर जीवन पर्यंत जब तक आयु है तब तक कर्म के अनुष्ठान का नियम प्रदर्शित किया गया कुरे वेह में न कर्म विहीन केनापी भाव्यम किसी को भी कर्म से रहित नहीं होना चाहिए इतने कर्मांगत्व विद्या या सिद्ध थी विद्या का कर्मांगत्व है क्योंकि तो कर्म लगातार करना है और उसके लिए ये विद्या है तो विद्या कर्म का अंग है तो अब विद्या तो एक सामान्य कथन हो गया इसके साथ साथ क्या जोड़ना है ये उसका भाव क्या है कि उपासना विद्या अध्यात्म विद्या इस कर्म का अंग है कहना वो चाहता है लेकिन उदाहरण कैसे लिए विद्या और कर्म के और घटा कहां रहा है विद्या मतलब सब विद्या तो अध्यात्म विद्या भी आ गई उपासना विद्या भी आ गई और कर्म मतलब सारे कर्म तो यहां कर्मकांड को भी ले लिया तो अध्यात्म विद्या कर्मकांड का अंग है ये इसने प्रतिपादित किया इस ढंग से अब इसका समाधान है इधानी समाधीयते क्रमश एक एक एक एक सूत्र से इनका यथाक्रम समाधान किया जा रहा है तो आठवां सूत्र अधिकोपदेशा बादरायण सेव अधिकोपदेशातु ये जो वर्णन किया गया है ये अधिकोपदेश है जो मुक्ति का कथन है ये अधिक अतिरिक्त कथन है फल की प्राप्ति के रूप में इसलिए बादराय एवं बादरायण से एवं ये जो बादरायण का मत था पहले सूत्र में बोले वो ठीक है मुक्ति की प्राप्ति फल की प्राप्ति वो कथन ठीक है तद दर्शनाथ ऐसा शास्त्र में वचन मिलने से देखा जाने से देखिए उपासना विद्यात पुरुषार्थ पुरुष लाभो मोक्षो अमृतत्व सिद्धती मतम जो उपासना की विद्या से पुरुषार्थ पुरुषार्थ को खोल दिया पुरुष लाभ उसी को खोल दिया मोक्ष यानी अमृतत्व जो सिद्ध होता है ये जो मत है यदि बाधारायण का जो ये मत है तत्तु काम्य कर्म फलाद अधिकोपदेशात काम्य कर्मों के फलों से अधिक का उपदेश है तो सामान्य काम्य कर्म होते हैं मुझे इस चीज की प्राप्ति हो इसके लिए मैं ये उपासना कर रहा हूं या कर्म कर रहा हूं उन सब से ये अधिक फाला फल है अतिरिक्त फल है अन्य कर्मों से सकाम कर्मों से इस फल की प्राप्ति नहीं होती है मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है इसलिए यह अतिरिक्त फल बताया गया है एवं तत्दर्शनात् एवं ही तु श्रुतौ दृश्यते ऐसा श्रुति के अंदर शास्त्र वचन में देखा जाता है तो उसके लिए छांदो का वचन दिया तदय यथे कर्मचितो लोक क्षीयते एवं अमुत्र पुण्य चितो लोकह कर्म के बारे में है काम्य कर्मों के बारे में कि जैसे यहाँ पर इस संसार में कर्मों के द्वारा चित्त संचित जो लोक है चित और जित जित भी यहाँ पर है कर्म जीतो पाठवेद मिलता है यहां पर क्षीण होता है एवं अमुत्र ऐसे ही दूसरी जगह पे यानी दूसरे लोक में मृत्यु के बाद में नए लोक में पुण्यचितो या पुण्यचितो लोक क्षेत्र पुण्य से अर्जित जो लोक है वो भी वहां क्षीण हो जाता है ये कर्म की न्यूनता बताई जा रही है क्षीण हो जाता है ये जल्दी क्षीण हो जाता है भोग हुआ और फिर यहां पर आ जाता है अब यहां देखो दो तरह से कहा एक तो कर्मचितो और एक है पुण्य कर्म से तो इनमें अंतर क्या है जो इस लोक में हो रहा है वो कर्मचित शब्द से कहा गया तो इसमें क्या पुण्य नहीं होता है वहां पुण्यचित कहा गया तो वहां पुण्य होता है यहां पुण्य नहीं होता है क्या यहां भी पुण्य होता है लेकिन अंतर क्या है एक तो है हमने कोई कर्म किया और उसका फल हमें सीधे मिल गया वो कर्म कर्माशय में नहीं गया एक प्रक्रिया है कर्म किया वो कर्माशय में संचित हुआ और कर्माशय के माध्यम से ईश्वरीय व्यवस्था से हमें फल मिला एक है कि हमने किया और वहीं पर फल मिल गया पानी से हम नहा रहे हैं हमारे को फल आ गया असावधानी से चल रहे हैं ठोकर लगी गिर गए ये वहीं के वही फल आ गया अब ये जो चीजें हैं इसमें ऐसा नहीं कि हमने कुछ गलत किया वो कर्माशय में गया और फिर कर्माशय ने ये फल दिलवाया हमारे को कि हम पानी ले रहे हैं नहाने के लिए ये कर्म कर रहे हैं तो इससे कर्माशय बना और फिर उस कर्माशय से हमारे मल की शुद्धि हुई उष्णता की शुद्धि निवृत्ति हुई ऐसा हुआ ये उससे नहीं जुड़ा हुआ है तो जैसे यहां किया हुआ कर्म होता है हमने मकान बनाया मकान बना लिया इसमें कौन सा कर्माशय गया हमने कर्म किया मकान बना लिया हमने कर्म किया हमने सफाई कर ली हमने कर्म किया भोजन बना लिया तो ऐसे इस संसार में कर्म करते करते जो हमने जिस लोक को संचित कर लिया है बड़ा बना लिया है सुख सुविधाएं परिस्थितियां जो हमने अनुकूल बना दी है जैसे ये क्षीण होती है क्षीण होती है एक दिन मकान वगैरह सब चीजें क्षीण होती है शरीर को बना रखा है वो भी क्षीण होता है सबका तो जैसे ये कर्मचित लोग यानी बिना कर्माशय में गए जो फल होता है वो क्षीण हो जाता है ऐसे ही पुण्यचित हो तो पुण्यचित्त का मतलब है ये वो कर्म जिनका फल यहां नहीं हुआ है वो कर्माशय में चला गया अब उस कर्माशय से जो फल मिलेगा आगे बोले वो भी ऐसे ही क्षीण होता है जैसे ये क्षीण होता है तो कर्मचित और पुण्यचित्त में ये दो तरह से अंतर होगा लेकिन इससे क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं यदि काम्य कर्म फल क्षय प्रतिपाद्य काम्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है यानी फल लेने के बाद में उस तरह से दोष नहीं है फल तो मिल ही जाता है लेकिन वो अधिक नहीं ठहरता चला जाता है जल्दी इसका क्षय बताया गया परंतु तदअपेक्षाया खलु उपासना विद्या तत्फल से अधिकोपदेश श्रुतौ दृश्यते लेकिन इन फलों की अपेक्षा उपासना विद्या के फल का अधिक रूप से उपदेश शास्त्र में अलग से किया जा रहा है इसलिए इन कर्मों के साथ में उसके फल को नहीं जोड़ना चाहिए जैसा कि जैमिनी के दूसरे सूत्र के अंदर जोड़ दिया गया था उसके लिए वचन दिया है, इन्होंने श्रोत उद्देश्य थे तद विज्ञान आनंद रूपम अमृतम यद विभा मुंडकोपनिषद का वचन है कि तद उसके ज्ञान के द्वारा तत्का मतलब यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा प्रसंग से पीछे से ब्रह्म ही गृहित होता है यहां पर उस परमात्मा के जानने से जननी के द्वारा परिपश्यं तिधीरा धीर लोग ये देखते हैं किसको धीर लोग आनंद रूपम अमृतम यद विभाति जो आनंद स्वरूप अमृत है जो कि विभाति उन प्रकाशित होता है उसको ये लोग देख लेते हैं यानी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं परमात्मा को जान करके जो परमात्मा को जान लेते हैं तो वो उस आनंद रूप स्थिति को भी जान लेते हैं प्राप्त कर लेते हैं ये अतिरिक्त फल है लौकिक फल की तरह नहीं है ब्रह्म विद्या अमृतम फलम प्रतिपादित है अमृत फल की प्राप्ति केवल ब्रह्म विद्या से है शास्त्रों में जो जितने फल कथन कहे गए हैं काम्य कर्मों से कहीं भी अमृतत्व की मुक्ति की प्राप्ति नहीं कही गई है लौकिक फलों की प्राप्ति है दूसरा उदाहरण दे रहे तथा च अभिसंविवेश ये का है आत्मा के द्वारा आत्मा में वो प्रवेश करता है अभी अभिलौकिक कर्म नहीं है ये अपने द्वारा आत्मा से आत्मा में परमात्मा में प्रवेश करता है उसको प्राप्त करता है और आगे वचन दिया मांडुक्य का संविशत्यात्मनात्मानम एवं वेद कुछ वहां पर वर्णन किया गया है जो ऐसा ऐसा जानता है पीछे जो वर्णन किया तो उसको वैसा जो जानता है वो आत्मा के द्वारा आत्मा को में प्रवेश कर जाता है बिल्कुल ये जरूरी वाली बात ही है तो ब्रह्म विद्या ब्रह्म प्राप्ति साद्या ब्रह्म विद्या विद्याया ब्रह्म की जो प्राप्ति यहां पर विहित की गई है वो ब्रह्म विद्या के द्वारा होती है और कोई उपाय नहीं है वहां पर ये अतिरिक्त अधिक उपदेश किया गया है अत्र कर्मण संस्पर्शो भी न अपेक्षित कुछ कर्मकांड वैसे कर्म का यहां संबंध नहीं कहा गया ऐसा जो जानता है ऐसा जो अनुभव करता है उसके लिए कहा गया इथम कर्मण तत्फल चाचिकोपदेशात चा न कर्मांग विद्या तो इस प्रकार से कर्म का और उसके फल का अधिक उपदेश करने के कारण विद्या का कर्मागत्व तो नहीं है विद्या कर्म का अंग नहीं है किंतु तो स्वातंत्र खलु उपासना विद्याया सिद्ध थी उपासना विद्या तो स्वतंत्र रूप से सिद्ध है अब यहां विद्या का मतलब हर विद्या नहीं लेनी है पूर्व पक्ष जिस ढंग से कह रहा था या हम जिस तरह प्रारंभिक रूप से समझते हैं कि कोई भी कर्म करेंगे तो विद्या तो चाहिए ज्ञान तो चाहिए बिना ज्ञान के तो कोई कर्म करेगा कैसे जितना जैसा कर्म है उसके लिए कुछ ना कुछ ज्ञान अपेक्षित है उस दृष्टि से तो ठीक है उसका एक निषेध भी नहीं कर रहे लेकिन एक खासतौर से ब्रह्म विद्या की का प्रसंग चल रहा था उपासना विद्या का प्रसंग चल रहा था उसको उसका कर्मांगत्व यानी कर्म कांड का अंगत्व नहीं है वो अपने आप में स्वतंत्र है और उसका अपने आप में स्वतंत्र फल है यदि उपासना विद्या कर्म का अंग होती तो फिर उसका स्वतंत्र फल नहीं होता वो कर्म से जुड़ करके ही वहां पर पहुंचा और कुल मिलाकर के कर्म का जो फल आ रहा है उसी में वो सहायता होती लेकिन उपासना का अलग स्वतंत्र फल मुक्ति भी है इसलिए यह विद्या यानी उपासना विद्या इस कर्मकांड का अंग नहीं है अपने आप में स्वतंत्र है आगे तुल्यम च दर्शनम नवा सूत्र बोले जो आपने पीछे दिखाया था ये तीसरे सूत्र का उत्तर दे रहे हैं तीसरे सूत्र का उत्तर दे रहे हैं जो उन्होंने क्या कहा था आचार दर्शनात तो उन्होंने राजा जनक का और अश्वपति का उदाहरण दे दिया था कि आध्यात्मिक लोग भी यज्ञ करते थे कर्मकांड करते थे तो बोले तुल्यम च दर्शनम बोले इस विषय में तो दूसरे पक्ष में भी वचन मिल जाते हैं ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं व्यवहार मिल जाते हैं जो कि आध्यात्मिक स्थिति वाले हैं और कर्म नहीं करते हैं यज्ञ नहीं करते उसके भी हमारे को वचन मिल जाते हैं उसके उदाहरण दिए तो तुल्यमच दर्शनम भाष्य यज्ञ आचार दर्शनम उत्तम तो आपने जो कहा था कि लोगों के आचरण देखे जाते हैं कौन से जनको हवा दे हो बहु दक्षिणे एक और यक्ष मानो वही भगवान तो हम अस्मि अशुपति का ये दो तो इति च तुल्यम दर्शनम उपलब्ध थे ऐसे वचन तो इस पक्ष के भी मिल जाते हैं यथा कर्मयुक्तम दर्शनम तथा तो कर्म त्याग युक्तम दर्शनम च उपलब्ध थे आपने जो पूर्व पक्षी को कह रहे हैं आपने जो दो वचन दिए वो तो कर्म से युक्त वाले वचन है जिसमें कर्म करने की आवश्यकता बताई गई है कर्म से युक्त वचन है लेकिन ऐसे भी है जहां कर्म त्याग के वचन मिल रहे हैं हमारे को उसके लिए उदाहरण दिया तदस्म ए ते विद्वान सो अग्निहोत्रो न जुहुवान चक्रोले इसके कारण पहले वाले जो विद्वान थे उन्होंने अग्निहोत्र को नहीं किया ये आध्यात्मिक लोग थे कि इस कारण से क्योंकि उनको समझ में आ गया था इसलिए उन्होंने अग्निहोत्र को नहीं किया तो कर्म को छुड़वा दिया नहीं उन्होंने कर्म का त्याग भी दिखाई दे रहा है आगे एतम वै तम आत्मानं विदित्वा विदिता ब्राह्मण पुत्रैष्णायाच वित्तनायाच लोकनायाश्चा भिक्षाचर्य चरन्ति बोले उस आत्मा को जान करके परमात्मा को जान करके ब्राह्मण लोग यानी साधक योगी लोग पुत्रेष्णा पुत्र, पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा वित्त धन को प्राप्त करने की इच्छा और लोकष्णा यश को प्राप्त करने की इच्छा से ऊपर उठ करके इसके लिए काम नहीं करेंगे आप ऊपर उठ करके भिक्षाचर्य चरण भिक्षाचरण कर लेते हैं अपने जीवन चलाने के लिए जो चाहिए उतना मिल जाता है उनको तो भिक्षाचर्या कर रहे हैं इसका मतलब है उन्होंने कर्म का त्याग किया है तीनों एष्णाओं का त्याग किया यानी उन्होंने कर्मों का त्याग किया अब जिसमें पुत्रेष्णा होगी तो वो वैसा कर्म करेगा वित्तष्णा वाला वैसा कर्म करेगा लोकेष्णा वाला वैसा कर्म करेगा जिसने ये ऐष्णा छोड़ दी तो उससे संबंधित इनकी प्राप्ति के लिए जो कर्म होने चाहिए वो कर्म नहीं करेगा तो कर्म का त्याग किया और भिक्षाचरण कर रहा है इसका मतलब है अपना भोजन आदि वो खुद नहीं कर रहा है दूसरों से मांग रहा है भिक्षा कर रहा है तो कर्म का त्याग इससे सिद्ध हो रहा है जबकि ये अच्छे स्तर के लोग थे क्योंकि एतम वही आत्मानु विदित्वा उस आत्मा को जान करके वो ऐसा कर रहे हैं तो आत्मा को जानना मतलब अध्यात्म विद्या से युक्त व्यक्ति है और वो अब इन सबको छोड़ रहे हैं तो देखो कर्म त्याग का भी व्यवहार आचरण देखा जा रहा है आगे मृतो हुआ भी स्मृति में भी इससे संबंधित बात मिलती है तो मनुस्मृति का वचन दिया ये पाक यज्ञा चारो विधि यज्ञ समन्विता सर्वे थे जप यज्ञ कलाम नारहती षोड़शी बोले ये पाक यज्ञ है चार चार पाक यज्ञ उसमें कुछ ना कुछ पकता है पकी भी चीज का प्रयोग होता है तो यहां जो व्याख्या की जाती है उसमें पंच महायज्ञ उसमें से केवल एक ही यज्ञ है जिसमें पकता नहीं है कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें रहती हैं वहां पर तो ब्रह्म यज्ञ में कुछ नहीं पकता है वो उपासना विद्या हो गया बाकी देव यज्ञ में उसमें घी भी की आउती दे रहे हैं या तो चाकल्य की दे रहे हैं उसमें पकाव तो होता ही है इसी तरह से अतिथि को दे रहे हैं बलिवैष्यु को कर रहे हैं या पितृ यज्ञ कर रहे हैं माता पिता को दे रहे हैं कुछ खान पान कुछ पका हुआ तो होगा ही ना वहाँ पर पाक वहां पर रहता है तो जो बाकी ये जो चार है ये पाक यज्ञ हैं तो ये पाक यज्ञाश चतवार ये जो चार पाक यज्ञ हैं कैसे विधि यज्ञ समन्विता विधि पूर्वक किए जा रहे हैं उनके लिए बात की जा रही है कई बार निंदा के अंदर कोई कह दे कि नहीं ये चार कुछ भी नहीं है चार कुछ नहीं है बोले तो गलत करते हैं इसलिए कुछ भी नहीं, नहीं है नहीं विधिपूर्वक किए जाते हैं वो भी विधिपूर्वक जो किए जा रहे हैं तब भी इसलिए यहां पर विधि यज्ञ समन्विता विशेषण किया गया अब आजकल किसी को कहे कई जने आलोचना करते ही हैं क्या तो कि भई ये तो सारे भ्रष्ट हो गए हैं लोग बा कैसा जीवन जी रहे हैं इसलिए हमें ऐसा नहीं जीना है भाई भ्रष्ट तो सभी हो जाते हैं भ्रष्ट ब्रह्मचारी भी हो जाते हैं तो गृहस्थी भी हो जाते हैं तो वानप्रस्थी सन्यासी भी तो भ्रष्ट देखे जाते केवल उस दोष के आधार पर हम कुछ निर्णय ले लें ले ले तो वो तो ठीक नहीं है तो इस तरह है। ये कहना था कि पाक यज्ञ क्यों छोड़े जाने है? गलत ढंग से किए जाएंगे तब तो कोई भी चीज छोड़ी जा सकती है वो तो उपासना यज्ञ भी छोड़ा जा सकता है लेकिन ये चार विधि यज्ञ समन्वित हैं तब भी सर्वे थे ये जो चारों हैं जब यज्ञ से कलाम छोड़े छोड़ जब यज्ञ की सोलवी कला के बराबर भी नहीं है जैसे रुपये में सोलह आने होते तो एक आना वो सोलह भाग हो गया सोलहवीं कला हो गई उसकी एक भाग हो गया कला मतलब भाग हो गया चंद्रमा की पंद्रह सोलह कलाएं जितनी भी माने हम तो इसका तो सोलवा भाग भी नहीं है ये किसका जप यज्ञों का यानी जप यज्ञ इन चारों से बड़ा है अब इसके अंदर जप यज्ञ तो अध्यात्म विद्या हो गया और ये जो चार पाक यज्ञ हैं ये कर्मकांड में आ गया तो इसमें कर्म की अपेक्षा उपासना विद्या की महत्ता बता दी गई बोले वचन तो इसके भी मिलते हैं तुल्यम चर्शनों और आगे देखिए तो इसी को खोलने है। आ, नहीं और श्लोक है मनुस्मृति का जप्पे ब्राह्मणो जपे इस वतु जप यज्ञ के द्वारा ही यानी अध्यात्म विद्या के द्वारा ही ब्राह्मण ये सब कुछ सिद्ध कर ले सब चीज सिद्ध कर सकता है वो नात्र संशय इसमें कोई संशय ही नहीं है जो लक्ष्य उसको प्राप्त करना है वो केवल अध्यात्म विद्या से भी कर सकता है कुरियात अन्य नवाकुरिया वो अन्य कार्यो को करे या ना करे अन्य कार्य कौन से ये जो पाक यज चार अन्य जो कर्मकांड है उनको करे या ना करे उसे कोई अंतर नहीं आता है अध्यात्म में चल रहा है बस उसी से उसका उद्वार होने वाला है यानी कर भी सकता है मना नहीं किया जा रहा है और नहीं भी करे तो भी कुछ नहीं अंतर है तो कुरियात अन्यत नवाकुर मित्रो ब्राह्मण उच्चते ऐसा ब्राह्मण क्या मैत्र कहला है मित्र का जो है मित्र से संबंधित है यानी परमात्मा का वो मित्र बन जाता है परमात्मा का आत्मीय बन जाता है ऐसा व्यक्ति जो जब यज्ञ करता है अध्यात्म विद्या में जाता है तो यहां पर कर्म की अपेक्षा अध्यात्म विद्या की प्रधानता महत्ता बताई गई तो बोले वचन आपने वो बता दिए दोनों चीजें साथ में अध्यात्म वाले कर्म भी करते हैं कर्म की भी तो, तो केवल वचन के आधार पर आप निर्णय करते हैं ऐसा नहीं वचन तो दोनों तरह के मिलते हो गया आगे दसवां सूत्र असार्वत्रिकी बोले ये जो आपने पहले कथन किया ये है चौथे सूत्र का उत्तर तत्श्रुते जो वहां पर कहा गया और वहां एक श्रुति कही गई थी बोले वो जो श्रुति है वो सब जगह नहीं घटेगी एक खास जगह पे घट रही है आप सब जगह क्यों लगा रहे हो उसको ऐसा यहाँ उत्तर दिया गया देखिए युतेश्च ये तछ्रुतेश सूत्र है चौथा या श्रुति उदाहरिता वहां पर जो आपने श्रुति उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की थी यहां फिर से लिख रहे हैं यदे व्या करोती श्रद्धा तप उपनिषदा वहां पर था तदैव बी देवत्तरम भवती इसमें विद्या को कर्म का अंग रूप से जो बताया गया था बोले ये जो श्रुति है इत्य श्रुति न सार्वत्रिकी सब जगह नहीं लगती है उदगीत प्रकर, का, का प्रसंग चल रहा था ये छांदोग्य उपनिषद क्या वहां उदगीत की उपासना का प्रसंग प्रारंभ से हुआ था बोले ये वचन तो वहां घटेगा सब जगह नहीं घटेगा उस उपासना में घटा सकते हो आप इसको न ब्रह्म विद्या प्रकरणी तस्मात विद्याना कर्मांगम ब्रह्म विद्या के प्रकरण वाली नहीं है ये इसलिए इस विद्या इस विद्या का कर्मागत्तव तो नहीं है विद्या गौण नहीं है वहां पर तो ब्रह्म विद्या के प्रकरण वाली न ब्रह्म विद्या प्रकरणिका का मतलब है कि मुक्ति प्राप्ति के प्रसंग में सीधे सीधे नहीं कही गई है वो ऐसा कहना चाह रहे मुक्ति प्राप्ति का जहां सीधा प्रसंग आएगा वहां तो ब्रह्म विद्या या विद्या कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ ही मानी जाएगी बलवती मानी जाएगी लौकिक कर्म कर रहे हैं वहां हम देखेंगे तो विद्या कर्म के करने में सह, सहायिका होती है ये अंतर हुआ अगला ग्यारवा सूत्र है विभाग शतवत ये उत्तर है पांचवें सूत्र का भाष्य देखिए यच्च उक्तम समन्वयरम्भनाथ आपने समन्वारम्भनाथ का कहा था विद्या कर्मणि समन्वय रेते और उसके आधार पर सिद्ध कर रहे थे कि दोनों साथ साथ जाते हैं तो विद्या की कोई विशेष महत्ता नहीं है तो उसके लिए कहने समन्वय रमणनाथ तम विद्या कर्मण ही समन्वय रे विद्या कर्मणों विभागो वेदितव्य है यहां पर विद्या और कर्म का दोनों का विभाग करना चाहिए अलग अलग कथन करना चाहिए कैसे किसमें फलावापत फल की अवाप्ति में फल की प्राप्ति में दोनों का अलग अलग अधिकार देखना चाहिए कैसे यदा विद्या व कर्म समन्वय तथा किमपी फलम विद्या निर्वर्त किमपी च फलम कर्म साधयती देह पाता शरीर के छूट जाने के बाद में ये विद्या और कर्म फल देते हैं तो विद्या अलग फल देती है और कर्म अलग फल देता है ये यहां पर कथन किया गया अब यहां थोड़ा सा हमें ये समझना होगा कि फल का मतलब जो हमें जाति आयु भोग आदि मिलते हैं उसको नहीं लेना चाहिए दोनों जगह पे एक जगह तो घटेगा क्योंकि तो जाति आयु भोग जो मिलता है वो तो कर्म से ही मिलता है विद्या से नहीं मिलता है विद्या का मतलब है ज्ञान और संस्कार तो केवल संस्कार से नहीं होता क्योंकि संस्कार विपाक के आरंभक विपाक देने वाले नहीं होते हैं तो स्मृति और क्लेश के हो, हेतु होते हैं जैसा कि व्यासभाष्य योग दर्शन में हमें मिलता है और जो धर्माधर्म रूप संस्कार यानी कर्म होते हैं जिहा कर्म शब्द से कहा गया वो विपाक के हेतु होते हैं फल के देने वाले होते हैं तो जब यहां ब्रह्मनी जी ये लिख रहे हैं कि विद्या और कर्म दोनों के फल अलग अलग हैं तो फल का मतलब कर्माशय वाला फल नहीं लेना है दोनों जगह पे कर्म के संदर्भ में तो कर्माशय वाला फल ले लेंगे विद्या के संदर्भ में जो फल आएगा वो अलग संस्कारों का बनना संस्कारों का उभरना दिशा का बनना उस रूप में फल देखा जाएगा तो विद्या का फल अलग है और कर्म का फल अलग है दोनों का है तो इतिया अच्छा तयोर विद्या कर्मणोर विभागो वेदितव्य फलावाप्तो यदा विद्या च कर्म सामान वे तदा किमें फलम विद्या निर्वर्त कितर हो गया था आगे देखिए विभागश खलु फलम अनयोर अन्यरती अलग अलग करके विभक्त रूप से इनका फल होता है कैसे शतवत यथाही शतम देयम शत के समान सूत्र में जो शतवत् शब्द का प्रयोग किया है उदाहरण है सौ के समान कैसे सौ के समान कि शतम् देयम् सौ देने हैं तो कसमश्चित पंचाशत कसमश्चित पंचाशत विभागः सौ रूपये देने दो को देने तो एक को पचास और एक को पचास से आधे आधे बट जाएंगे ऐसे ही विद्या और कर्म से जो फल कथन किया गया है वहां पर भी ये दो अलग अलग बटेंगे विद्या का फल अलग आएगा और कर्म का फल अलग अलग आएगा तो दोनों स्वतंत्र रूप से है इससे विद्या कर्म का अंग है ऐसा नहीं कहा जाएगा वचनम ही एत कर्मफल हेतुकम इति ये जो वचन है वैसे भी यहाँ पर सामान्य रूप से कथन कर रहे हैं एक तो कहाता है इनका विभाग होता है सौ के समान पचास पचास अपना अपने ढंग से इनका फल मिलेगा और वैसे भी दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि ये जो वचन है ये कर्मफल का हेतु है ये जो वचन है ये जहां कर्म की बात है वहां ये कथन किया जा रहा है विद्या कर्मणी समन्वय अभेते ये किस प्रसंग का है कि मृत्यु के बाद में जब शरीर फिर जन्म लेता है हम शरीर नया शरीर मिलता है वहां जो कर्मों का फल है उस संदर्भ में यह बात है फिर कहां के संदर्भ की नहीं है कि मोक्ष हेतुक नहीं है यह वचन मोक्ष की प्रसंग वाला नहीं है जबकि हमारी यह बात किसकी चल रही थी कि जो मोक्ष को देने वाली उपासना विद्या है ब्रह्म विद्या है उसका कर्म का अंगत्व नहीं है ये कथन था आप सामान्य कर्म की दृष्टि से देखेंगे और विद्या को किसी को भी लेंगे तो यहां जो विद्या कर्मणि समन्वय अभेते यहां विद्या वो मुक्ति प्राप्ति वाली विद्या का कथन नहीं है ये सामान्य विद्याओं का कथन है और संस्कारों का कथन है वो तो साथ साथ में आती ही है लेकिन जहां विद्या यानी उपासना विद्या मुक्ति की प्राप्ति को दिलाने वाली विद्या का प्रसंग आएगा वहां तो उसका कर्म है ही नहीं आपने जो ये वचन प्रस्तुत किया विद्या कर्मणी समन्वय अभे इसमें भी विद्या का मतलब वो अध्यात्म विद्या नहीं है मुक्ति को देने वाली नहीं है तो इस वचन के आधार पर यह सिद्ध करना चाहो आप कि उपासना विद्या कर्म का अंग है यह कथन आपका ठीक नहीं है यह वचन उससे संबंधित है ही नहीं और है भी जहां जिससे संबंधित तो विद्या का फल और कर्म का फल अलग अलग स्वतंत्र है इससे विद्या कर्म की अंग है यह सिद्ध नहीं होता है आगे बाई बारह सूत्र तो पीछे छठे सूत्र में जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था तद्वतो विधानाथ कि जो विद्या वाले हैं उन्हीं का विधान होने से विभिन्न कर्मों में आचार्य कुल से जो पढ़ के जाता है उसका उत्तर दिया जा रहा है अध्ययन मात्र मात्रवतः बोले वो कथन उनके लिए है मात्र जो अध्ययन करके निकले हैं शास्त्र, शास्त्रों का अध्ययन करके विद्या अध्ययन करके गुरुकुल से निकले हैं ये केवल उनके लिए है भाष्य देखिए तद्वतो विधानाथ उसको जानने वाले का जो विधान ये जो आपने कहा था आचार्य कुलात वेदम अधीत्य यथा विधानम गुरो कर्मातिशेषे न आचार्य कुल से वेद को पढ़ करके जैसा विधान है वैसा गुरु के कर्मों को पूरा करके तो तदिदम अध्ययनम अध्ययन मात्रवतो जनस्य ब्रह्मचारीणो ही कर्मोक्तम न तु मुख्य ये जो कर्म है ये अध्ययन किए हुए मनुष्य का यानी ब्रह्मचारी का कथन है ब्रह्मचारी के लिए कथन है कि गुरुकुल से निकल के आगे उसको क्या क्या करना है न तो मुमुक्श मुख्यक्षु के लिए कर्म का विधान नहीं किया जा रहा है इसलिए इस प्रसंगों को आप ये तो सामान्य प्रसंग है कि विद्या के प्राप्ति के पास पश्चात कर्म करना चाहिए इसको आप मुक्ति प्राप्ति के प्रसंग में क्यों लगाने मुमुक्षु के लिए बात नहीं है ये अध्ययन किए हुए स्नातक के संदर्भ में ये बात है आगे तेरहवा सूत्र न अविशेषात जो तो पीछे नियमाच्य कहा था पूर्व पक्षी ने कि कर्म करने का नियम किया गया है तो बोले कि ना अविशेषाद इसमें कोई विशेष नहीं है इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि विद्या कर्म का अंग है ना तो सामान्य रूप से कथन किया गया है कि कर्म करना चाहिए या ये थोड़ा ना कहा गया है कि विद्या वाले को ही कर्म करना चाहिए यह कहा गया है क्या अगर ये कहा गया है कहा जाए कि विद्या वाले को ही कर्म करना चाहिए तब आप कह सकते हो कि विद्या कर्म का अंग है अब कुर्वन ने वे है कर्माणी जिजी विशेष छतम समा तो इसमें कहा लिखा हुआ है कि विद्या वाले को ही करना चाहिए किसके लिए है ये सबके लिए है अध्यात्म विद्या जिसने जान लिया उसके लिए भी है और जिसने अध्यात्म विद्या को नहीं जाना है उसके लिए भी है ये तो कर वचन तो इससे उपासना विद्या का कर्मांगत तो सिद्ध नहीं होता है तो बिना उस विद्या के भी ये कर्म किए जाते हैं नियम लगते हैं वहां पर भाष्य देखिए नियमाच्च तदपिप कुरे कर्माणी जिजी विशेषतम समाह इत्यादि नियम समस्त आयुषी यमानुष्ठान उक्तम तो ये जो आपने पीछे नियम बताया था कुर्य वे वाला इसे समस्त आयु में जो कर्मों के अनुष्ठान की बात आपने कही गई तदपिना विद्याया कर्मांगत्व साधी इससे विद्या का कर्मांगत्व सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्म का अंग है ये सिद्ध नहीं होता कुतः कैसे अविशेषा विशेष न होने से ये तो सूत्र हो गया तथा न ही विशेषण कर्मानुष्ठान विधानम यहां पर कुछ विशेषण लगा करके कर्म के अनुष्ठान की बात नहीं कही गई है कि इनको कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए इनको नहीं करना चाहिए किनको करना चाहिए ऐसा कोई विशेषण लगा के तो बात कही नहीं गई सामान्य रूप से कहा गया कि कर्म करने चाहिए सौ वर्ष की आयु तक जीवन भर तो इत्यादि निमेन समस्त आयुषी यमाष्ठान उक्त तदपी न विद्या कर्मांगत्व सिदयती कुत अविशेषा तर्माष्ठान विधानम विशेष रूप से कर्म का अनुष्ठान नहीं है विशेषण के साथ क्या क्या विशेष यद विदुषा विद्यावता वा कर्मानुष्ठेयम् कि जो विद्वान के द्वारा जो विद्या वाला है उसके द्वारा कर्म अनुष्ठान होना चाहिए तत्व सामान्यन विधानम जो वचन है वो तो सामान्य कथन है, बिना विशेषण के अविदुषा अविद्यावता अपनी कर्मानुष्ठेय जो विद्वान नहीं है अविद्या वाला है पूर्ण विद्या जिसको नहीं है उसके द्वारा भी कर्म का अनुष्ठान किया जाना चाहिए ये भी है वहां पर तो वो भी निकल के आएगा एवं अविदुषा अविद्यावता अपनी अनुष्ठेयत्वाद न विद्या कर्मांगत्व सिद्धमी सिद्धम न विद्या नद्या कर्मांत्व सिद्धम जब अविद्वान भी के लिए भी ये बात आ गई नियम तो रहा नहीं तो इसलिए यह सिद्ध नहीं होता है कि विद्या का कर्मात्व है उपासना तो विद्या का विशेष रूप से बिना उपासना विद्या वाला भी इन कर्मों को करता है आगे तदेव पूर्व सूत्रगतम समाधेय वृत्तम युक्त समाधि तो पिछले सूत्र में जो बात सिद्ध की गई थी उसको एक अन्य युक्ति के द्वारा और दृढ़ किया जा रहा है चौदहवा सूत्र स्तुत अनुमतिर्वा ये जो कथन किए गए हैं ये स्तुति की अनुमति के लिए है स्तुति के लिए है अनुमति के लिए कर्म के अनुष्ठान की क्या अथवा विद्याया स्तुत सैशा अनुमति ही। ये जो कथन किए गए जिसको आप पीछे पूर्व पक्ष ने रखा था तो बोली ये विद्या की स्तुति के लिए है इससे विद्या की स्तुति होती है और ये अनुमति है और कर्मानुष्ठान की अनुमति दी जा रही है विद्या की स्तुति है और कर्मानुष्ठान की अनुमति दी जा रही है कैसे यावत जीवनम विद्वानसम विद्यावंतम प्रति मंतव्या ये जो कथ कथन है ये पूरे जीवन विद्वान और विद्वान विद्या वाले के प्रति समझने चाहिए कैसे न कर्म लिप्यते नरे उसी में एवं तो ये नान्य न ना कर्म लिप्यते कर्मा कर्म व्यक्ति को लिप्त नहीं होता है किसको नहीं होता है तो विद्यावती विदुषी कर्म कुर जने कर्म न जो विद्या वाले हैं विद्वान है निष्काम रूप से कर्म कर रहे हैं उनके कर्म करते हुए भी कर्म उनसे लिप्त नहीं होता है जो अविद्वान है उनको कर्म लिप्त हो जाएगा लेकिन विद्या को वो लिप्त नहीं होगा तथा चाहे स्मृत स्मृति में भी ये कहा कुरियात विद्वांस तथा सक्त लोकसंग्रहम ये गीता का वचन लिया कि इसलिए विद्वान कर्म करे कैसे कर्म करे असक्त असक्त तो होता हुआ उन चीजों में राग से युक्त तो आसक्त ना होता हुआ निर्लिप्त रहता हुआ कर्म को करे तो जब निर्लिप्त रहते हुए कर्म को कर रहा है तो क्यों करे निर्लिप्त रूप से कर्म उसको अपने लिए तो चाहिए नहीं कुछ लौकिक चीज है तो क्यों करें तो कहा चिकिर शुरो संग्रह लोक संग्रह संग की इच्छा करता हुआ वो इस कर्म को करे लोक संग्रह क्या होता है कि लोगों को अन्य जो लोग हैं समाज जो है उसको प्रेरणा मिल सके वो प्रेरित हो सके अच्छे काम के लिए इसलिए वो कर्म करने लग जाता है अपने लिए नहीं कर रहा है वो लेकिन लोगों को प्रेरणा मिले वो लोगों के सामने उदाहरण या आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो लोग उसको देख सकें समझ सकें वो भी अच्छा जीवन बिता सकें इस रूप में वो प्रवृत्त होता है ये लोक संग्रह लोक चिकित्सुर्रह इसलिए वो करता है तस्मात विद्या कर्मांगत्व नास्ती विद्या का कर्मागत्व नहीं है आगे पंद्रवा सूत्र बोले काम कारेण कुछ लोग कुछ वचन यानी शास्त्रों के वचन में या कामकार भी लिखा हुआ है कि आप चाहो तो करो चाहे तो मत करो पीछे उन्होंने क्या बताया था कृपक्षी ने रखा था कि अध्यात्म के साथ में देखो ये कर्म भी कर रहे हैं ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए सिद्धांती ने प्रस्तुत किया कि नहीं कर्म को छोड़ने के लिए भी लिखा हुआ है ऐसे भी वचन मिल रहे हैं तो वास्तविकता क्या है तो बोले ऐसे वचन स्पष्ट मिलते हैं कुछ शाखाओं में कि आप चाहो तो करो चाहे तो मत करो विकल्प दे रखा है उन चीजों के अंदर इसलिए विद्या उपासना विद्या कर्म का अंग नहीं कही जाएगी क्योंकि उन कर्मों में विकल्प है अगर उन कर्मों की निश्चितता होती करना ही है तो हम कह सकते थे लेकिन उसमें विकल्प है वहां पर तो क्या कामकार है ना चाहके कुछ लोग कुछ शाखाओं में स्पष्ट रूप से इसमें कामकार यानी चाहो तो करो चाहे तो मत करो इसका कथन करते हैं देखिए एक शाखी नश्च कुछ शाखा वाले कर्मानुष्ठान काम कार्य न पठंती कर्म के अनुष्ठान को अपनी इच्छा अनुसार करने के लिए छोड़ देते हैं तद्यथा उदाहरण दिया ये गृहदारण्य का तत्म वही तत्पूर्व विद्वान सह प्रजा न काम आरोप तो पहले विद्वान हुए थे विद्वान हो चुके हैं ऐसे पिछले वो प्रजा की कामना नहीं करते थे संतानों की कामना नहीं करते थे ठीक है तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो जो संतान की कामना नहीं करता वो विद्वान होता है आजकल आधुनिक ढंग से जो संतानों की कामना नहीं करते आधुनिक पाश्चात्य जगत के उससे प्रभावित होते हैं संतानों की कामना नहीं करते ना वैसे भी कम की करते हैं या तो कहते हैं कि नहीं संतान से क्या करना है हम हम हैं दो जने जी रहे हैं अपने जीवन को संतान को करेंगे तो और झंझट होगा उनको पालो पोसो और दस बातें होंगी दस संतान की इच्छा नहीं करते वो एक अलग बात है ये तो जान करके संतान को नहीं करते वो झंझट से बचने के लिए नहीं करते तो प्रजा न काम क्यों किम प्रजाया करी इन प्रजाओं से करेंगे क्या हम इन संतानों से हो गया क्या ये श्याम नो अयम आत्मा अयम लोका किन लोगों का कि जिनके लिए ये आत्मा है ये आत्मा ही जिनका लोक है आत्मा ही जिनका आश्रय है उन लोग हम लोग इन प्रजाओं का संतानों का करेंगे क्या करना क्या है इनको लेकर के तो उस और प्रवृत्ति ही नहीं होते एवं कामाभावे अग्निहोत्रादिक कर्म परित्याग उपतिष्ठते विद्यावते विदुषे इस प्रकार से कामना का यदि अभाव है तो अग्निहोत्र आदि कर्म का परित्याग वहां उपस्थित हो जाता है किसके लिए विद्यावते विदुषे विद्या वाले विद्वान में अगर वो जान हो चुका है उसको तो अब उसके लिए त्याग भी संभव है कि वो चाहे तो ना भी करे करना है तो कर ले बोले जैसे आजकल कई ये चलता रहता है ना कि सन्यासी को यज्ञ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो तो प्रश्न उठाते रहते हैं कई सन्यासी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं बहुत यज्ञ करते हैं प्रतिदिन करते हैं और कुछ सन्यासी यज्ञ में जाते ही नहीं है तो बोले सर यज्ञ से तो हमारे को छुटकारा मिली गया है जब दीक्षा हुई थी उस समय यज्ञ से यज्ञोपोहित से और शिखा से मुक्ति हो गई थी तो छूट गया था वो तो दोनों तरह के देखे जाते हैं दोनों कर सकते हैं तथा स्मृत अपनी स्मृति में भी ये कथन किया मनुस्मृति का वचन है कुरियात अन्य नवाकुरियात मैत्रो ब्राह्मण उच्चतः पीछे जो वचन हमने देखा था मनुस्मृति का उसी के अंत का है कि विद्वान चाहे तो करे और चाहे तो ना करे कोई दिक्कत नहीं है उसमें एक और सूत्र देखिए उपमर्दम च सोलहवा सूत्र बोले कि ये जो कर्म है इनके कर्मों का क्षय भी तो देखा जाता है इन कर्माशय का उपमर्द यानी नाश होना मसल देना उसका तो कर्मनाम उपमर्दम क्षयम चय के शाखी न आमनती विद्वान संप्रति विद्वान के प्रति ये कुछ कर्मों के उपमर्द को यानी क्षय को कुछ शाखा वाले पढ़ते हैं कि विद्वान के तो कर्म वैसे ही क्षीण हो जाते हैं आप कह रहे हो कि विद्या है विद्या से कर्म करेंगे लेकिन यहां तो कहा जा रहा है जो विद्या वाला है उसके कर्म ही क्षीण हो जाते हैं तो कहा विद्यते हृदय कृत तेत्यंत सर्व संशया क्षीयंते चाष्य कर्माणी तस्मिन दृष्टि उस पर परमात्मा के देख लिए जाने पर ये ब्रह्म विद्या आ गई उपासना तो विद्या आ गई तो क्या होता है तो हृदय की ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं सारे संचय हट जाते हैं लेकिन मुख्य बात जो यहाँ कहना चाहते हैं क्षीनते चास्य कर्माणी उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं आप कह रहे हो कि उपासना विद्या कर्म का अंग है यानी उपासना विद्या से कर्म करने में प्रवृत्त होगा वो बोले यहां तो उल्टा कहा जा रहा है उपासना हो गई ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो उसके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं नहीं तो नियम होता है उपासना विद्या है तो कर्म तो वो करेगा ये मुंडूक उपनिषद का वचन है ए कारणानादपि कारणादअपी विद्या कर्मांगत्व न संभवती विद्या का कर्मांगत्व सिद्ध नहीं होता है यहां विद्या से सदा क्या अर्थ लेना है उपासना विद्या उपासना विद्या लेना है सामान्य जो नियम है बिना जाने कर्म नहीं होता कर्म ज्ञान पूर्वक होता है उसका खंड नहीं किया जा रहा है यहाँ पर सामान्य रूप से तो वो अपनी जगह ठीक है लेकिन उपासना विद्या का कर्म का अंगत्व नहीं है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणाम कर सभी को साथ अभिवादन ओमश